हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे प्रिय दर्शकगण आज हम इसकॉन वडोदरा गुजरात का अति सुंदर श्री श्री गौनी श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री श्री श्री जगन्नाथ सुभाद्रा ललदेव मंदिर से ब्रॉडकास्ट करते हैं श्री श्री गौ चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरण का आश्रय में हम इनकी अपा करुणा के लिए प्रार्थना करते हैं श्री श्री गौन था सबसे दया अवतार है और हमको इनकी आसीन कृपा देने के लिए इस मूर्ति रूप में विराजमान होते हैं तो ऐसा है सनातन धर्म में मूर्ति पूजा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है तो श्रीमूर्ति पूजा नहीं थी यदि तिरुपति मंदिर नीनाथ जी भाद्रकाश भाद्रे नारायण द्वारका में द्वारकाधीश ये सब प्रसिद्ध मंदिर नहीं थे और यदि हार राष्ट्र के कोने में मंदिर नहीं था और हार श्रद्धालु सनातन धर्म अवलंबी के घर में श्री मूर्ति पूजा नहीं थी तो सनातन धर्म तो सनातन धर्म नहीं था फिर भी ऐसा है कि कुछ तथा कथित सनातन धर्म अवलंबी है और कुछ प्रकट नास्तिक भी है जो बोलते हैं कि इस मूर्ति पूजा का कोई आर्थ नहीं है बोलते हैं कि ये मूर्ति पूजा क्या है वो खाली पत्थर का पुतल से खेलना है तो ऐसे ही निंदा करते हैं और श्री मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है कई कई बोलते हैं कि यदि श्री मूर्ति पूजा धर्म होते हैं तो अधिक धर्म होने के लिए तो पहाड़ की पूजा करना चाहिए तो क्या है क्या हो रहा है इस मूर्ति पूजा में इसका क्या अर्थ है और कैसे भगवान मूर्ति का रूप में विराजमान होते हैं तो बहुत लोग जो मंदिर जाते हैं तो इस प्रश्न को उत्तर नहीं दे सकते स्वाभाविक विश्वास होते हैं श्री मूर्ति में परंतु यदि कई ऐसा चुनौती देते हैं कि मूर्ति पूजा खाली या प्रतिमा की उपासना होती है, तो अधिक श्रद्धालु व्यक्ति भी उत्तर नहीं दे सकते तो उत्तर क्या है तो यदि हमें एक भगवान में विश्वास है तो समझना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि भगवान सार्वशक्तिमान है कुछ कार्य नहीं है कि वे नहीं कर सकते अगर कुछ कार्य है कि भगवान नहीं कर सकते तो वो भगवान तो भगवान नहीं है और भगवान सर्वत्र सर्देव थे भगवान सभी वस्तु के अंदर में और सभी वस्तु का बाहर भी है भगवान सब परमाणु सब अणु सब आरोप वस्तु के अंदर में है और आकाश में भी है अंतरिक्ष में भी है जल के अंदर में भी है भूमि के अंदर में भी है तो सर्वव्यापी व्याप्त है भगवान तो कोई कोई बोलते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है तो मंदिर जाने का क्या आवश्यकते है? तो एक उत्तर है कि सही है कि भगवान सर्वव्यापी है तो भगवान सर्वव्यापी है सर्वत्र विराजमान है तो मंदिर में विराजमान नहीं है अगर भगवान सब कुछ के अंदर में है तो मंदिर के अंदर में भी नहीं है अवश्य ही भगवान मंदिर में है तो सही है कि भगवान सर्वव्यापी है परंतु भगवान विशेषकर मूर्ति रूप में प्रकट होते हैं भगवान सर्वव्यापी है लेकिन हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं? हम कैसे भगवान के साथ युक्त हो सकते हैं जैसे कि भगवान का आशीर्वाद मिल हो सकते एक विशेष विधि है भगवान का दर्शन करना इनकी सेवा करना और इनका आशीर्वाद प्राप्त करना तो वो विधि है मूर्ति पूजन तो मूर्ति को हम फुल पाव जाल इत्यादि भोग अर्पण कर सकते हैं भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं भत्र पुष्पं फलंग छोम यो मई भक्त प्रय हम भक्ति उपहारित अश्नामी प्रायथात्म श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कई व्यक्ति मुझको फो फाओ जाओ पाता भक्ति पूर्वक अर्पण करते हैं मैं उसकी भक्ति पौ फाउ जाओ पाता के साथ ग्रहण करता हूं तो ये भोग अर्पण करना और श्रृंगार करना इत्यादि तो भगवान का रूप पर अर्पण करना चाहिए तो भक्ति का क्या मतलब शिव के द्वारा भक्तों भगवान भगवान का प्रेम उपहार करते हैं और भगवान का प्रेम आशीर्वाद मिलते हैं तो सेवा, सेवा है युक्ति भगवान और भक्तों के बीच तो ऐसे विधि है कैसे भक्त भगवान के साथ युक्त होते ये भक्ति योग कहते हैं जिसमें अर्चन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि और एक कारण यही समझना चाहिए कि भगवान सर्वव्यापी सर्वत्र है लेकिन भगवान तो केवल बार का नहीं है रूप ये मूर्ति रूप जिनकी उपासना हम करते हैं वो कोई काल्पनिक रूप नहीं है ऐसा कई कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वो ठीक है तो रूप उपासना होती है लेकिन खुद का मत खुद की कल्पना के का अनुसार जो भी रूप आपको पसंद है तो उसी रूप पर उपासना करो तो ऐसे नहीं है तो ये सब मूर्ति रूप जिनके उपासना हम कहते हैं वो कोई काल्पनिक रूप नहीं है शास्त्र विशेषकर आगम शास्त्र में भगवान का रूप वर्णन है तो कृष्णा कैसे दिखते हैं तो वो रूप वर्णन के अनुसार ये मूर्ति का आकार बनाना है और कृष्णा के शुद्ध एक शुद्ध भक्त आचार्य भगवान को बुलाते हैं और इनको निमंत्रण करते हैं कि हे भगवान आप सर्वव्यापी सर्वत्र है आप परम पुरुष भी है तो आप जरा इस रूप के द्वारा हमारी नम्र सेवा वहन कीजिए तो भगवान सर्वव्यापी है फिर भी भगवान का विशेष दिव्य सचिद आनंदमय विग्रह है नहीं है कि भगवान का सचिद आनंद विग्रह है वही ही सचिद आनंद विग्रह है और वो सचिद आनंद विग्रह श्री मूर्ति का रूप से अभिन्न है अर्थात ये मूर्ति साक्षात भगवान है भगवान सर्वव्यापी है इनका धाम है गोलोक धाम जिसमें वे लीला विलास करते हैं और कभी कभी भगवान इस धर धाम में भी आते हैं अवतीर्ण होते हैं, अवतार लेते हैं तो वो रूप जैसे कि हम महाभारत श्रीमद् भागवत आदि पुराण शास्त्र से वर्ण अनुभव थे कि श्री कृष्ण पांच हजार वर्ष के पहले इस पृथ्वी स्थल पर लीलाविलास किए थे तो वो कृष्ण एकी ही कृष्ण मूर्ति रूप में है वो मूर्ति तो वही है तो यही सब समझना हमारी स्थूल बुद्धि से कठिन होते हैं लेकिन सूक्ष्म शुद्ध बुद्धि से यही सब समझना चाहिए कि श्री विग्रह है श्री कृष्णा और देव देवियों की मूर्ति भी है और ये सब देव देवी तो भगवान कृष्ण के समान नहीं है लेकिन श्री कृष्णा की कृपा से ये सब देव देवी भी मूर्ति रूप में उपस्थित होते हैं और इनके भक्तों या सेवकों की आराधना ग्रहण करते हैं तो यही कृष्ण कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है बलराम और ऐसे श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री विग्रह है तो ये सब रूप है भगवान से अभिन्न ही भगवान है और भक्तों मंदिर आते हैं अवसर मिलते हैं भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त करने के लिए तो ऐसे है कि बहुत तथा दर्शन दार्शनिक है जो मूर्ति पूजा ग्रहण नहीं करते और कहते ये सब खाउत नहीं है तो फिर भी आज तक लाख लाख हर रोज लाख लाख लोग जाते विशेषकर तिरूपति नाथद्वारा ये सब प्रसिद्ध मंदिर है केवल तिरुपति में हर रोज कम से कम दो ढाई लाख लोग आते हैं विशेष महोत्सव महोत्सव नहीं तो दस लाख पंद्रह लाख है या एक दिन में लोग आते हैं इसलिए जो तो बहुत लंबा लाइन में इंतजार करते हैं श्री बालाजी का तीन सेकंड का दर्शन करने के लिए तो इतने सप्रचार होते हैं निंदा होते हैं मूर्ति पूजा के विरुद्ध फिर भी बहुत बहुत श्रद्धालु लोगों का दिल में अंतरात्मा में थोड़ा विश्वास होते हैं श्री विग्रह की पूजा में और इसलिए इतना कश लेके तो एक दो आदमी नहीं लाख लाख एक्चुअली क्रो क्रॉ लेकिन हावरो तिरुपाति में लाख लाख हाउ लो सो श्रीनाथ आई से बहुत बड़ा मंदिर है छोटा मंदिर है तो लोग रेगुलरली डेली जाते हैं क्योंकि स्वाभाविक विश्वास होते हैं तो जितने भी प्रचार होते हैं मूर्ति पूजा के विरोध, फिर भी असंख्य लोग की स्वाभाविक श्रद्धा होते हैं कि यही भगवान है और अधिक व्यक्ति जो जाते हैं तो जाते हैं भौतिक बढ़ प्राप्त करने के लिए तो वो सार्वगौतम भक्ति नहीं है तो फिर भी वो भक्ति का शुरू होते हैं तो इतना सा विश्वास होना कि यही भगवान है और भगवान हमको आशीर्वाद देने वाले हैं तो कैसे भगवान भगवान है और किस भी प्रार्थना करना चाहिए तो कनिष्ठ भक्तों का जानकारी नहीं है तो फिर भी स्वाभाविक विश्वास होते हैं और उत्तम भक्त भी ऐसे नहीं है खे कहते है कि तो भक्ति अच्छी होती है तो भक्ति करने है और बाद में भक्ति करने से तो मन में का आते है कि पूजा करना और भक्ति करना का कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे कोई कई ऐसे बोलते कि भक्ति करने से ज्ञान आते है और ज्ञान प्राप्त कर के भक्ति करने का और क्या आवश्यकता नहीं होते नहीं नहीं नहीं भारत का इतिहास में और आज तक बहुत बहुत महान आचार्य थे और हैं जो भक्ति करते हैं सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक स्तर पर अधिष्ठित होने के भी इन ये महान आचार्यों की पूरी श्रद्धा है और रूचि है मूर्ति सेवन में तो ऐसा नहीं है कि हम भक्ति करते हैं पूजा करते हैं और बाद में खुद को भगवान बनते हैं ऐसा नहीं है भक्ति का मतलब भक्ति में प्रगति करने का मतलब और जगह साक्षर था होने की वे प्रभु है मैं दास हूं तो ऐसे महान महान आचार्य तो ऐसे सुंदर सुबृहत मंदिर स्थापना करते हैं विशेषकर जनता के लिए श्रद्धालु जमकर के लिए जैसे कि वे मंदिर आ सकते हैं लेकिन महान आचार्यों भी स्वयं रुचि लेते हैं श्री श्रीमूर्ति की सेवा में तो यही एक रहस्य है और ज्यादा बुद्धि से इसको समझना संभव नहीं है कि कैसे भगवान जो सर्वोत्तम है सर्वोपरि सर्व आराध्य सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्ति तो पुत्र का रूप में होते हैं क्योंकि हम सोचते तो पुत्र तो निष्जीवन है कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन भारत का इतिहास में आज तक भी बहुत बहुत कहानी है तो कैसे मूर्ति रूप भगवान इनके भक्तों के साथ व्यवहार व्यवहार करते हैं भक्त भक्त को बात बोलते हैं भक्त का भोग निवेदित भोग करते हैं तो ऐसा बहुत कहानी है और बाद में मैं कहीं कहानी कहूंगा तो कैसे श्री मूर्ति भक्तों के जीवन में आते हैं और स्वता प्रमाण देते हैं कि मुझमें अविश्वास मत करो ज़रूरी मैं भगवान हूं मैं पुत्र पत्थर प्रतिमा नहीं हूं भगवान हूं तो भगवान ऐसे भक्तों के जीवन में भक्तों के स्वप्न में और भक्तों के पूरे जीवन में आते हैं तो कम से कम ये बोलना चाहते हूं कि श्री विग्रह में पूरा विश्वास होना चाहिए यही भगवान है ये इनके खड़ो न रूप है हमको प्रचुर करुणा देने के लिए इसी रूप में विराजमान होते हैं हरे कृष्ण